तो सकते हैं मैंने तो बहुत कहा है कि जो करना है वो बाद में करें लेकिन क्यों कहा कि अगर हम आपस आपस में मिल नहीं सकते हैं तो झगड़ना है तो हम साथ मिल जाए अच्छा है मिल सकते है तो नहीं मिल सकते है और यहाँ बंगाल में बंगाली मिल जाते है और कहें हमारे तो ना अंग्रेज चाहिए न हमारे हिंदुस्तान के साथ लेना है तो वो कर सकते हैं ऐसा एक खूबसूरत चीज आ गई है तो इसलिए वो सवाल है वो भी मेरे ख्याल से ऐसा है कि तो उठ नहीं सकता लेकिन उठ सकता है अगर तो मैंने तो आपको बता दिया थे क्या होना था यहाँ मैंने तो मेरा काम खत्म कर दिया आज तो इतना बड़ा मजमा आ गया है मेरी उम्मीद है कि ये प्रार्थना होने के बाद जो, जो तर्जुमा होने के बाद जिसको हजन के लिए देना चाहते हैं वो नहीं पड़ चाहिए एक कोडी दे पैसा दे दो तो काफी है जिसके पास इतना देना है इच्छा है इतना ही दे सकते हैं अभी चलेंगे और मेरा मौन होता मैंने मौन भी दिया